तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनका ये ग्रुप जो है काम कर रहा है इंडिया में और में तो वो सारी बातें हम सुनेंगे आप सभी की तरफ से एक मुलाकात इस कार्यक्रम में रमन दत्त जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को यहाँ पे आपने कोई विचार आपसे कुछ सीखने का मिला और कुछ मेरे विचार हैं जो आपसे बांटने का अवसर मिला है हुँ, हुँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन दत्त जी ये बताइए कि हम लोग जैसे कि एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और ख़ास करके लड़कियों के बारे में बात करते हैं लड़कियाँ अगर पढ़ी लिखी होंगी तो बहुत कुछ अपने समाज सेवा और अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं इस विषय पर आपका क्या कहना है देखिए भाई साहब हमारा हमेशा ये माना रहा है कि लड़कियों के लिए समाज को आगे आना चाहिए क्योंकि अगर घर की लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी वही कल को जाकर माँ बनेगी और माँ बनेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी और अपनी लड़कियों को भी पढ़ाएगी और लड़की पढ़ी होगी तो उसके लड़के पढ़े लिखे होंगे गलत रास्तों में नहीं जाएंगे पढ़े लिखा बंदा कभी गलत रास्तों में नहीं जाता नहीं। पहली बात दूसरी बात मैं समाज से मेरी हमेशा ही ये गुजारिश रही है पिछले दस साल से हम ये कार्य कर रहे हैं हम गांव-गांव जाते हैं लोगों को बताते हैं मीडिया के माध्यम से भी जी। कि बहुत हमारे कई एन आर फ्रेंड्स भी आते हैं यहाँ के वो अमेरिका में जाकर बताते हैं कि हमने इंडिया गए बीस लड़कियों की शादी कर दी तो पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवा के आते हैं और गरीब आदमी जिसने पैसा आपसे उधार लिया होता है या दान लिया होता है वो तो बोल भी नहीं सकता कि आप मेरी फ़ोटो क्यों अखबार में लगा रहे हो पहले ही बेचारा होता है ना क्योंकि पहले आपसे पैसे ले रहे हैं थोड़े से पैसे देते हैं मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ ओके ठीक है आप किसी मदद करना चाहते हैं करिए लेकिन हमें उस जो उसका जो बेसिक चीज़ है कि हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े लड़कियों को शादी करवाने के लिए उसके लिए समाज को आना चाहिए हम समाज को समझा रहे हैं गांव-गांव जाकर समझा रहे हैं कि बेटियों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लड़कियों को पढ़ाया जाए क्योंकि अगर घर की लड़की पढ़ी होगी तो वो अपने आप नौकरी करेगी और उसको अच्छा भर मिलेगा mm -hmm. क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी होगी और उस उसको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और, और शी विल गेट अ गुड मैच फॉर हर सो so दिस ये हमारा हमेशा से मानना रहा है और हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं कि लोग अपनी लड़कियों को पंजाब में खास तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ पे लड़कियों का जो पढ़ाई का रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई में आगे आ गई हैं और समाज के लिए अच्छी बात है ये बड़ी सुख की बात है कि पंजाब जैसे स्टेट में जहाँ पर लड़कियाँ कई बार नहीं ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देते थे लोग अब वही लड़कियाँ अब गांव-गांव में लड़की आपको मिलेगी जो एम ए बी एड या उससे कम नहीं होगी मतलब कि ये बड़ी अच्छी बात है ये चीज़ हमें अब पूरे अभी तो बहुत बड़ा इंडिया है हमें पूरी जगह पे ये आवाज़ उठानी है और हम तो कर ही रहे हैं हम आप जैसे जो मीडिया है आप जैसी संस्थाएं हैं उनको हम आवाहन करते हैं कि वो तो हमारा भी साथ दें और जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम हर हर हर तरीके से तैयार हैं तन मन धन से एक ही चीज़ है कि लड़कियों की पढ़ाई बहुत जरूरी है हुँ हुँ। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रमन दत्त जी की लड़कियों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इसी के ऊपर आपने आपका यह संस्था भी काम कर रही है और पंजाब में काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आया हुआ है और इसी तरह का जो बात है पूरे भारतवर्ष में अगर हो जाए तो भारत बहुत ही अच्छी तरह से तरक्की पर आगे बढ़ सकता है और समाज में काफ़ी बदलाव आ सकता है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा ये आप जैसे कि चेयरमैन इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप ग्रुप का तो ये संस्था क्या करती है इसका मोटो क्या है अब तक इन्होंने किस किस तरह के इवेंट्स किए हैं देखिए भाई साहब हमारी संस्था का जो मेन मोटिव है कि हमारे इंडिया के अमेरिका में कम से कम 20 लाख से ज़्यादा हमारे एन हैं ये संस्था जब खुली थी एन के लिए आवाज़ उठाने के लिए खुली थी और अपने जो भाई बहन एक करोड़ भाई बहन जो इंडिया में हैं उनके साथ और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ आपस में एक ब्रिज बनाने के लिए लेकिन जैसे अमेरिका से लोग रहते हैं यहाँ आते हैं उनको कुछ पता नहीं लगता प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम साथ देने के लिए उनके लिए खड़े थे शुरू से जब हमने ये काम से स्टार्ट करा था पहले तो कि बेसिकली हम देखते थे कि हमारे एन भाइयों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पर जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है हमें यहाँ भी कुछ करना चाहिए तो हमने उसका देते हुए हमने समाज सुधार के लिए काम करने शुरू करिए जैसे कि ट्रैफिक है ट्रैफिक बड़ी बड़ी समस्या है इंडिया में उसके लिए हमने बहुत काम करा कर रहे हैं रेगुलर कर रहे हैं दूसरा जो बहुत बड़ा जो काम है ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम एन अच्छे एन के साथ खड़े होते हैं जैसे कि यहाँ भी अच्छे और बुरे लोग रहते हैं ऐसे ही एन भी अच्छे हैं और बुरे भी कुछ एन अगर एक दो गंदे होते हैं तो उसका समाज पूरे समाज पर असर पड़ता है अगर ऐसे ही हमारे कुछ एन बहन भाई भाई थे आते हैं यहाँ पे जो लड़कियों के साथ खासतौर तो पे पंजाब में बहुत एन आर आई लड़कियों से शादी करते हैं और शादी करके उसको वहीं छोड़ जाते हैं लेके नहीं जाते हैं। वो लड़कियों को यूज करते हैं और उनके बाद लड़की कुंवारी की कुंवारी शादी शुदा रह है वहाँ जाकर बुलाते नहीं नहीं शादी कर लेते हैं उसका यहाँ समाज में आपको तो पता है हमारे समाज में शादी क्या चीज़ है शादी का मतलब है कि आपकी शादी हो गई ये कोई बाहर बाहर नहीं ऐसा होता बाहर अगर नहीं शादी टूट गई टूट गई कोई बोलेगा नहीं, नहीं।, नहीं। यहाँ तो उसकी उसके उसके पूरे ख़ानदान का काम खराब हो जाता है कि लड़की घर में क्यों बैठी इसकी शादी हो गई है इसके लिए हमने बहुत काम करा इसके लिए बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट करा इसके लिए हमने लोगों को सरकार को समझाया लोगों को समझाया कि जैसे अगर आप वहाँ से शादी करते हो सबसे पहले तो उस लड़के का पूरा सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है अमेरिका में नहीं, नहीं। उस सोशल सिक्योरिटी नंबर को आप चेक करिए उसका गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाए कि जो लड़का या लड़की बाहर से शादी करने के लिए आता है उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर चेक करा जाए उससे सारा रिकॉर्ड पता लग जाता है कि क्या वो कभी जेल गया कि नहीं गया शादी करी कि नहीं करी नौकरी है कि नहीं है सब कुछ उसका पता लग जाता है इससे बहुत ज़्यादा जो धोखे हैं शादियों में वो बंद हो जाएंगे अच्छा लोग कहते हम, अगर हम लड़की वाले हैं लड़के से मांगेंगे तो कोई नहीं देगा अगर सरकार इसको कानून बना देगी तो ठीक है लेके आना पड़ेगा दूसरी बात अगर मैं ईमानदार हूँ तो मेरे को अपना रिकॉर्ड लेके आने में क्या प्रॉब्लम है जिससे शादी करनी है उससे तो सच होना चाहिए ना सब कुछ तो इन चीज़ों में अगर आएगी तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आई है पंजाब में हमने रेडियो में टीवी के थ्रू और अखबारों के थ्रू बहुत इसका कार्य करा और उससे क्या हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आ गई अब सरकार सरकारें तो नहीं अभी तक मानी सरकारें पता नहीं हम तो थक गए हैं कोई भी सरकार उनके पास शायद इतना टाइम नहीं आम लोगों की सेवाओं के लिए हम चाहते हैं कि मोदी साहब आए यही हमारी बात सुन लें कभी तो ये कानून बनाया जाए लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है बड़ी बात यह और हमें लगता है कि हम भी इस ऐसी दिशा में चलते रहे सफल रहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि लोगों को समझ आ जाए लोग अवेयर हो जाए इन बातों का तो वो कहीं धोखा नहीं ये हमारा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है फिर इसके ऊपर अगर सरकार कुछ और पहल करती है तो ये और अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा एक थीम आपने जीत जी लिया किस तरह से एनआराइस आते हैं और जो शादी वाली बातें आती हैं भारत में इस चीज़ को काफ़ी मायने रखता है बाहर भी ये चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर किसी का परिवार का या फिर एक व्यक्ति का जिंदगी का सवाल नहीं जी हम हाँ, यहाँ तो पूरा परिवार ही उसकी है उसका बाप उसका भाई यहाँ तो हमारा समाज ऐसा है कि मुंह दिखाने के काम नहीं रहता कई बार क्योंकि दो तीन साल तक तो बेचारा को बोल ही नहीं सकता क्या हो क्या रहा। क्या रहा। सो ये तो बड़ा सीरियस इशू है हमारे लिए और पंजाब में तो सैकड़ों केस हैं ऐसे आपको बता कि वहाँ हमारे पंजाब में एन ज़्यादा होने के कारण केसेस भी ज़्यादा है उसके बाद गुजराती लोगों के बहुत केसेस हैं यहाँ पे कि ये सारा अनपढ़ता का नतीजा है कई लोग पढ़े लिखे होते हैं कई लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती नहीं नहीं। जो आपको कानून नहीं पता तो आप अनपढ़ो अब मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मेरे को इंजीनियरिंग का नहीं ना पता अगर कल को मेरे को कार ठीक करनी पड़े तो मैं नहीं कर सकता वो सरकार का ये सरकारों का काम है अगर मैं पढ़ा लिखा भी हूँ तो मेरे को जरूरी नहीं है कि सभी को नॉलेज हो कि ये मैं पता करूँ ऐसे सीधी सी बात है विश्वास से शादियां होती हैं है बहुत ही अच्छा इश्यू आपने सामने रखा है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जितना हम लोग अवेयर होंगे जितना हम लोग लोगों को बताएंगे नॉलेज देंगे उतना ही अच्छा ये चीज़ें होगी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट और हम बात कर रहे हैं रमन जी से जो चेयरमैन है इंडो अमेरिकन फ्रेंड्स ग्रुप के आइए और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे कि आपने संस्था के बारे में बताया तो और क्या काम करती हैं देखिए हमारा सबसे पहले तो आपको बताया था कि हमारा जो अब अब जो मेन मोटिव हमारा चला है वो लड़कियों के लिए चला है लड़कियों को कैसे हमने अपलिफ्ट करना है अगर लड़की पढ़ी होगी जैसे मैं अभी बात कर रहे थे और दूसरा लड़कों को छेड़ा नहीं है उनके लिए भी यही चीज़ है कि लड़का पढ़ा लिखा हो यूथ पढ़ा लिखा हो अगर पढ़ा लिखा होगा उसका कानून का डर होगा किसी भी देश में जैसे आतंकवादी या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं किसी किसी के कारण को झगड़ा दंगे होते हैं वो अनपढ़ता के कारण ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती हमें कोई तीसरा बंदा भड़का देता है तो हमारे देश में कम्युनल हार्मिनी जो है उस पर असर पड़ता है तो पढ़ा लिखा बंदा करेगा उसको नौकरी भी मिलेगी और नशे नुशों में भी कम जाएगा और दूसरा जो यहाँ अभी देखा हमने कहीं इंडिया में कि पढ़ाई के लड़कों की पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो नौ नौ देखिए अगर आपने अच्छा पढ़े लिखे हैं आपके पास हुनर है तो नौकरी की देश में कोई कमी नहीं है हमारे देश में भी ये बात बिल्कुल इससे सहमत नहीं हो सकते कि नौकरी नहीं मिलती नौकरी नहीं मिलती कंपिटेंसी कौन मिलती है अगर ऐसा होता तो आप देखिए कि गरीब आदमी तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता या उसको कभी जिसकी कोई सिफारिश नहीं है वो तो नहीं ऐसा ऐसा दुनिया में नहीं कहीं है इंडिया में भी ऐसी नहीं है बात तो रहती है कि हम हर बंदा सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहता है जो वो उनको लगता है कि सरकारी नौकरी है आराम वाली नौकरी स्क्योर्ड लाइफ है नो इस चीज़ से हटना पड़ेगा हमें अगर देश को तरक्की पे लेके जाना है अगर आप में कम्पिटेंसी है तो इंडिया में आप भाइयों बहनों अब ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं और इंडिया एक ऐसी ताकत बन रहा है अगले दस पंद्रह सालों में कि पूरे दुनिया के लोगों को हमारी सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका में कनाडा में और इंडिया में भी अगर अगर अमेरिका ने और कनाडा में बचना है गरीबी से तो उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो ह, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है और पढ़ा लिखा यूथ का क्लब अगर है तो इंडिया में है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है पढ़ाई होगी तो देश तरक्की करेगा पढ़ाई होगी तो नौकरी मिलेगी और भूल जाइए सरकारी नौकरियों की तरफ अब मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि अब सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है पढ़ लिख के आपकी जिस जितनी योग्यता है आपको काम मिलेगा क्योंकि किसी भी बंदे को अगर काम की अगर मैं मालिक हूँ मेरे को पता है कि ये लड़का अच्छा काम करता है तो मैं उसी को रखूँगा मैं किसी की सिफारिश नहीं लूँगा क्योंकि तो उस लड़के होशियार बच्चे को रखने के लिए मेरे को फ़ायदा मिलेगा तो ये विन विन सिचुएशन है सीधी सी बात है कोई किसी भी एहसान नहीं करेगा सीधी बात है तो एजुकेशन राइट एजुकेशन जरूर करनी चाहिए देखना करेगा कि हम किस जगह पर जा रहे हैं रमन दत्ती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यूथ को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहला है एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन आपके पास है आपके पास कलाएं हैं तो आपको नौकरी कहीं भी मिल सकता है भारत हो या विदेश हो लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आप किसी एक चीज को सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़िए हाँ। क्योंकि वो मिलता है नहीं मिलता है सरकार है, क्या हाँ, कर सकती है हाँ, आप न देखते हुए आप अपनी कलाओं को दूसरी जगह एक और मैं जोड़ना चाहता हूँ अब सरकार में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी तनखा आपने कभी सुनी नहीं होगी पहले की जो आज प्राइवेट सेक्टर दे रहा है क्यों दे रहा है कोई किसी परसान नहीं कर रहा मेरे को फ़ायदा होगा मैं बांटूंगा क्योंकि अगर मैं उसको सही हिस्सा नहीं दूंगा वो काम नहीं मिलेगा मेरे को तो ये देना ही पड़ेगा और देते हैं और देते हैं मैंने बहुत लोगों के घरों के लड़के देखे गरीब गरीब घरों के लड़के जो बड़े अंडर प्रिवलेज लोगों के बच्चे थे वो अच्छी अच्छी कंपनियों में आज आज पचास पचास लाख का पैकेज ले रहे हैं यंग लड़के लड़कियाँ लड़कियाँ भी आप देखो दिल्ली जाके देखो गुड़गांव देखो आप चेन्नई देखो बैंगलोर देखो मुंबई देखो आप चंडीगढ़ देखो अब मतलब कितने शहरों का नाम बताऊं आपको कि यंग लड़के लड़कियां अपने ट्वेंटीज़ और थर्टीज़ में लाखों के पैकेज ले रहे हैं और उस पर बहुत अंडर प्रिविलेज घरों के बच्चे जो सिर्फ अपनी पढ़ाई के बलबूते यहाँ पहुँचे तो, तो, तो ये हमारे लिए बड़े सुख की और खुश की बात है और देश के लिए बड़ी गर्व करने की बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं और युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को टटोले और पढ़ाई की तरफ आप अच्छी तरह से ध्यान दे और पढ़ाई करके आप जो है किसी भी औहदे तक आराम से जा सकते हैं आइए आगे, आगे और भी बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो फिर क्या करोगी? तुमको तो किसी का घर बसाना है कहते हैं तुम हो हमानत दूसरे की उनसे कहो अपनी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। स्वागत है और हम बात करें रमन दत्त जी से जो चेयरमैन है इंडो अमेरिकन फ्रेंड्स ग्रुप के आइए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो एक मेन इश्यू जिसके बारे में हमने बात किया गर्ल्स एजुकेशन के बारे में और अभी बात करते हैं जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में एक्सीडेंट्स काफ़ी जगह पे हम लोग पूरे भारत का अगर सर्वे करें तो काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रैफिक में तो वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं किस लिए होती हैं और क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में हम रमन दत्त जी से सुनेंगे देखिए भाई साहब एक्सीडेंट जो है ये भारत में ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं को दे रहा सरकारें तो ख़ासतौर तो पर सो पड़ी हैं किसी भी स्टेट चले जाएँ हमने सुझाव दिए कई बार भारत में हर साल सड़कों पर जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर एक लाख पच्चीस हज़ार के करीब करीब लोग सड़कों पे मर जाते हैं एक्सीडेंट्स एक लाख पच्चीस हज़ार से अधिक मर जाते हैं और इनमें से जो बहुत ज़्यादा जो हैं लोग तीन लाख से लोग जो ऐसे हैं जो विकलांग हो जाते हैं और परमानेंट घायल जो हैं वो तो दस लाख से ज़्यादा हैं भारत में हर साल मतलब दुर्घटनाओं में सवा लाख से ज़्यादा बंदे मर जाते हैं हर साल में और परमानेंट रूप से विकलांग जैसे बेड पे लेट गए तीन वो तीन लाख से ज़्यादा हैं और घायल किसी की बारी टूट गई किसी को टूट गए दस लाख से ज़्यादा है ये वो हैं जो हॉस्पिटलों में और पुलिस के रिकॉर्ड में है आपको ये हमारे देश का पता ही है कि गांव दूर दराज के क्षेत्र में तो पुलिस ऐसे लोगों को तो रिपोर्ट में लेती नहीं है चलो ये भी बहुत अलार्मिंग है और इसके अलावा जो इसका बेसिक जो कारण है दुर्घटनाओं का वो है हमें कानून के बारे में जानकारी का अभाव विदेशों में अगर आप अगर देखें तो वहाँ पे अगर अगर उसका हिसाब लगाएं अमेरिका में जैसे हज़ार लोगों के पीछे मतलब कि 1200 वाहन हैं और भारत में हज़ार के प्रति सिर्फ 18 वाहन हैं और इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं आप थोड़ा अनुमान लगाइए अगर भारत में अमेरिका में हज़ार के प्रति बारह वाहन है हमारे हज़ार के प्रति अठारह वाहन हैं सिर्फ अठारह एटीन कभी इतना ज़्यादा एक एक्सीडेंट हो रहा है ये वर्ल्ड वार में इतने कभी बंदे नहीं मरे जितने हर साल हमारे यहाँ सड़कों में मरते हैं एक्सीडेंट में मरते हैं उसका जो मूल कारण है वो हमारे लाइसेंसिंग प्रणाली पूरे देश में बाहर विदेशों में जब आपको लाइसेंस मिलता है पहले आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ड्राइविंग कैसे करनी है उससे पहले आपको एक किताब मिलती है उसका उसके किताब के ऊपर आपको टेस्ट देना पड़ता है रिटर्न टेस्ट रिटर्न टेस्ट में आपके नंबर एक जो दो गलती माफ़ होती हैं कोई गलती माफ़ नहीं होती है। जब रिटर्न टेस्ट आप पास कर जाते हो दन आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है आपका इंस्ट्रक्टर कारी में जाता है उसमें ऐसे आपके कार ब्रेक मारनी कॉलेज में कैसे चलानी है स्कूल के आगे कैसे चलानी है शहर में कैसे चलानी है ब्रेक कैसे लगानी खड़ी कैसे करनी है एक एक चीज़ वो देखता है आपकी और हमारे यहाँ पर लाइसेंस लेना भाई साहब इंडिया में कहीं भी चले जाओ तो बहुत लोग तो ऐसे मैं बता सकता हूँ कि जो कभी जिन्होंने कभी आरटीओ का ऑफिस तक नहीं देखा और उनके पास लाइसेंस है बहुत लोग ऐसे के बता सकता हैं जिन्होंने गाड़ी का स्टेयरिंग नहीं कभी देखा उनके पास कार चलाने का और ट्रक चलाने का लाइसेंस है ये कारण क्योंकि अपने सीखा नहीं ट्रेनिंग नहीं ली और एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा करवाते हैं तो लाइसेंसिंग प्रणाली को दूर करना चाहिए और लाइसेंसिंग प्रणाली अगर सही होगी तो हमारे यहाँ पर मतलब कि एक्सीडेंट कम हो गए और शराब पी के हमारे एक्सीडेंट होते हैं रैश ड्राइविंग करना और छोटे बच्चों को अंडर एज बच्चों को दे देना जो उनको जानकारी ना होना बेसिकली अगर सभी देखा जाए कि विभागों का कमजोरी हमारी आम जनता भोगत रही है आम जनता को तो नहीं ना पता उसके बारे में वो बेचारी मर रही है हमारी सरकारी लोग जो हैं वो इस, इस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें से आप भी आपके भाई बहन बच्चे भी सभी हैं और जब एक्सीडेंट होता है वो यही नहीं देखता वो सरकार है या गरीब आदमी गरीब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पूरा डाटा है वो आपके पास है और इसके ऊपर आपने काफ़ी काम किया है जागरूकता फैलाने का संस्था के माध्यम से आपने सेवा किया है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग पानी के बारे में भी आपने कुछ सेवाएँ की हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए देखिए पूरे विश्व में जो पानी है वो सत्तर है पूरी पृथ्वी में जिसमें से पीने का पानी जो है सिर्फ एक है वर्ल्ड में सत्तर पानी में से सिर्फ एक पानी है जो पीने का है बाकी पानी पीने योग्य नहीं है जो एक परसेंट पानी है भारत में से भारत में उसमें से पचहत्तर परसेंट पानी जो है वो स्टोरेज की कमी के कारण वो वेस्ट हो जाता है।, है उसको हम संभाल नहीं सक रहे खास तौर पर जैसे हमारा राजस्थान प्रदेश है जहाँ पे बारिश कम होती है तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा हमारे देश को क्योंकि देश तो इकट्ठा ही है ना जहाँ अगर पंजाब में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पानी स्टोरेज करा जाए या वो सही जगह पर यूटिलाइज़ किया जाए और अगर हमें जो जिस हिसाब से पानी पूरे देश में कम हो रहा है विश्व में कम हो रहा है तो आने वाले पंद्रह सालों में हमें बूंद बूंद पानी के लिए कम से कम दो हज़ार पच्चीस तक जो ऐसी हाल से अगर जाते रहे तो पानी के लिए हमें तरसना पड़ेगा और पानी के लिए कहते हैं तीसरी वर्ल्ड वार तक जा सकते हैं जैसे पानी का जो हाल है तो पानी को हमने सेव करना है पानी की एक एक बूँद बचानी है तभी बात बनेगी एक पानी मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ सिर्फ दुनिया में पूरे पानी का एक परसेंट पानी है जो पीने योग्य है और भारतली के लिए बड़ी ये हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है कि 75 परसेंट पीने वाला पानी जो इतना इतना प्रेशियस है उन लोगों से पूछो जहां पानी नहीं आता वो हम ख़राब कर देते हैं उसको स्टोरेज नहीं करते हैं तो हमारी सरकारों से अपील है कि पानी को बचाया जाए कि पानी के कारण बहुत ज़्यादा आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं पानी ना हो तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर तो so, पानी को सेव कैसे करना है इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और बचाना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है उसको वेस्ट ना करा जाए तो हमारे सभी लिसनर से मैं यही कहूँगा कि रमन दत्त जी ने जिस तरह से बातें की है पानी के बारे में तो आप पानी को जो है बचाने के लिए अपनी तरफ से खुद ब खुद प्रयास कीजिए और एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ कि आज से कुछ दस साल पहले बारह साल पहले यहाँ पे बहुत राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा था तो सारे देश ने क्योंकि हमारा हम भाई बहन हैं हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सभी का फर्ज बनता है कि सभी की हेल्प करना तो हम पांच हम काफ़ी ट्रक लेकर पंजाब से चारा ये वो लेकर आए थे यहाँ पे तो हमारी ड्यूटी लगी थी चुरू हम लेके गए थे चुरू चुरू राजस्थान में तो मेरे को क्योंकि हम पंजाब में रहने वाले थे हमें नहीं पता था कि क्या लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब मैंने वहाँ देखा कि पता लगा कि लोगों ने बताया वो एस डी साहब थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे 10-10 किलोमीटर अठ किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए लड़कियाँ जाती हैं और वो एरिया जहाँ पे मेरे जैसे बंदे का खड़े होना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था वो तुरती थी जब मैं मैंने पानी देखा कि पानी कहाँ स्टोर होता है ये बारिश का पानी वो नॉर्मल जो कहीं जहाँ पानी की बहुत है उसके लिए सोचने पड़ेगा कि ऐसे पानी को तो हम हाथ में नहीं लगाते ये हम पीने के लिए रखा हुआ है सो ये पानी का जो है तब से मैंने ये सोचा कि पानी कि कितना इम्पॉर्टेंट है इसको फेंकना नहीं इसको ख़राब नहीं करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचाना चाहिए यह मेरी अपील है हर एक से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मेरे दोस्त जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं मैं चाहूँगा कि वो भी पानी का जो है इतना सम्मान करें और उसका रिस्पेक्ट करते हुए उसे बचाने का पूरा पूरा प्रयास करते रहें तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आए हैं तो यहाँ के बारे में यहाँ की जो बातें हैं उसके बारे में आप बताइए देखिये मेरा तो यहाँ आना एक करिश्मे के कारण हुआ है मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया तो मैं सभी मेरा अचानक प्रोग्राम बना यहाँ आने का नहीं, नहीं। जब मैं यहाँ आया तो मेरे कोई संस्था के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था कई लोग कहते थे ये कहाँ जा रहे हो आपसे नयासी बन जाओगे वहाँ पर जाकर <laughs> देखो होता है ना लोगों को कम जानकारी यही मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखो में भी जो जानकारी ना हो अनपढ़ कहलाता है वो अनपढ़ लोग हैं चलो मैंने कहा जी अब तो जाते हैं क्या देख के पता लगेगा क्या है क्या चीज़ है जब मैं यहाँ आया यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं ऑफिसर हैं उनके साथ आए यहाँ पे तो यहाँ आके आँखें खुल गई आँखें खुल गई कैसे खुल गई कि हम सबसे ज़्यादा हमारा जो काम हम सस्ता कर रही है वो लड़कियों की पढ़ाई पर लड़कियों की पावरमेंट पर कर रही है कैसे एम्पावर किया जाए लड़कियों को यहाँ आके जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि पूरे दुनिया में ऐसी संस्थाएं मेरे को तो याद नहीं आ रहा कहाँ है जहाँ पे लड़कियाँ ही संस्था चला रही हैं और वो बढ़ा रही हैं और चालीस साल से ये संस्था या उससे भी ज़्यादा सालों से ये संस्था लड़कियों के हाथ में माताओं बहनों के हाथ में है और सक्सेसफुली चला रही हैं और इसकी ग्रोथ हुई है और लोगों को अच्छा इसका मिला है ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए और दुनिया के लिए कि दुनिया को पता लगना चाहिए कि देखो हम भारत की बात करते हैं आइए भारत में देखिए ब्रह्म जो संस्था है जहाँ पे लड़कियों के लिए दरवाजे खुले हैं और लड़कियों को लड़कियों को लोग पावर दी है सभी संस्था चलाने ही लड़के लड़कियाँ रही हैं ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी और बड़ी फख्र की बात थी कि हमारे देश में यहाँ ऐसी संस्था है जो लड़कियों के लिए काम कर रही है और सक्सेसफुली कर रही है ईमानदारी से कर रही है और जो एक और थी बात कि यहाँ पर सन्यासी बना देते हैं ये लो, लोग ना वहाँ पर लोगों के होता है कई लोगों को होता है नहीं ऐसा नहीं हुआ पता लगा माताओं बहनों से दीदियों से बैठकर, दादीयों से विचार सुन के नहीं यह संस्था परिवार को बढ़ावा देती हैं परिवार में कैसे रहना है उसको बढ़ावा देती हैं और कैसे अपनी आत्मा को पहचानना इसको बढ़ावा देती हैं आज हमारी संस्था को हमारे लोगों को सबसे बड़ी जो ज़रूरत है अपनी आत्मा को पहचानने की मैं कौन हूँ वो मेरे को तो मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ इतनी जगह जाता हूँ मेरे को और कोई जगह नहीं मिली इतनी साइंटिफिक तरीके से ये बताने के लिए कि मैं कौन हूँ हु एम आई तो यहाँ से पता लगा ये मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने दोस्तों का जिन्होंने मेरे को यहाँ आने का निमंत्रण दिया और यहाँ आके देखा तो मेरी आँखें खुल गईं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो कि लड़कियों लेडीज़ के लिए माताएँ दादियाँ चला रही हैं उनतालीस पचास साल से और इतना सक्सेसफुल चला रही हैं अमेरिका में या दुनिया में बहुत कम संस्था मैंने नहीं कोई देखी संस्था जो इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं तो ये आप सभी लोग बधाई के पात्र हो और आपको आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का तो ये है ये बहुत बहुत बड़ी बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया जो अनुभव आपने किया है वो अपने शब्दों में आपने बया किया चलिए जाते जाते मैं कहूँगा आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं युवा साथी सुन रहे हैं और भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज मैसेज यही है कि मेरा हम तो चलो बहुत छोटे आदमी हैं मैसे में किसी को दिया देना मैं तो छोटा कहीं का छोटा भाई हूं किसी को कहीं का बड़ा भाई हूं मेरा तो यही कहना है कि जो मैंने यहां से सीखा है दो चीज़ें सीखीं आपके यहां पर आकर इसी पे बोलना चाहूंगा मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए राजस्थान जहाँ पर लोगों के दिमाग में है कि ये लड़कियों को मामले में बहुत नहीं देखा यहाँ देखो राजस्थान में आकर लड़कियों को कैसे आगे करा हुआ है यहाँ पर बनिए यहाँ आके देखिए कि कैसे परिवारों को ऐसा बनाइए बेटियों को ऐसा बनाइए जैसे यहाँ हो रहा है लड़कियों को पढ़ाई के दूसरी बात पढ़ाई के अलावा यहाँ जो मैंने अच्छी चीज़ देखी है कि आत्मा को कैसे पहचानना है मेरा यही संदेश है सभी सभी बहनों से सभी भाइयों से कि आप अपनी आत्मा को पहचानिए आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं आप परमात्मा का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है कि आपके नज़दीक इतनी बड़ी महान संस्था कार्य कर रही है निष्काम से कोई किसी, किसी से पैसा नहीं लेता और यहाँ से यही संदेश है कि यहाँ पर आ पूरा इस चीज़ का लाभ उठाएँ और अपने जीवन को सफल बनाएँ मैंने तो अपने जीवन को सफल बनाना सोच लिया यहाँ पर आकर देखो भगवान कब कृपा करते हैं तो आप भी लोग करिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और अपने संस्था के बारे में इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप ग्रुप के बारे में जो सेवाएं वो करती हैं उसके बारे में भी आपने जानकारी दिया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कुराते रहो वो वो बेटा सहारा है बेटिया बस एक बोझ है, है कहते हैं जो बुरा हुआ तेरा कुसूर है उनसे कहो अपनी भी जिंदगी संग करे रोगे से ना रुके और तनुरा चीख के और तो ना संग मेरे अब रोगे ना रुके आसमां कोई अगर हमसे पूछे कौन है हम ना है हम जो भी है अपनी पहचान कहें जब तक हमारे बीच बराबरी ना हो तब तक कैसे खुद को हम इंसान कहें